ब्रह्म सूत्र शांकर हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पाद तीसरा इस पाद में पर और अपर ब्रह्म विद्या के गुणों के उपसंहार का विवरण है अधिकरण पहला सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम सूत्र एक से चार सूत्र सूत्र पहला विहित सर्ववेदान्त उपासना भिन्न नहीं है चोदनाद्य विशेषात क्योंकि चोदना आदि की अविशेषता समानता एकता है विज्ञेय ब्रह्म के तत्व का व्याख्यान किया जा चुका है अब प्रत्येक वेदांत में विज्ञान उपासना भिन्न है अथवा नहीं इसका विचार किया जाता है परंतु पूर्वापर आदिभेद से रहित के समान एकरस रस विज्ञेय ब्रह्म का अवधारणा किया गया है उसने विज्ञान के भेद अथवा अभेद के विचार का अवसर ही कहा है क्योंकि ब्रह्म के एक और एक रूप होने से कर्म के समान ब्रह्म के बहुत्व का प्रतिपादन वेदांतों में अभिष्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता और एक रूप ब्रह्म में अनेक प्रकार के विद्धानों का संभव नहीं है क्योंकि अन्य प्रकार का अर्थ और अन्य प्रकार का विज्ञान अभ्रांत यथार्थ नहीं होता यदि एक ब्रह्म में अनेक विज्ञानों का भिन्न भिन्न वेदांतों में प्रतिपादन अभिष्ट हो तो उसमें से एक अभ्रांत और अन्य भ्रांत है इस प्रकार वेदांतों में अविश्वास प्रसंग हो जाएगा इसलिए प्रत्येक वेदांत में ब्रह्म विज्ञान भेद की आशंका नहीं की जा सकती और चोदना आदि के अविशेष से विज्ञान का अभेद भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्रह्म विज्ञान है प्रधान और वस्तु वाक्यो से ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न किया जाता है इस प्रकार आचार्य ने तत्व समन्वयात इस सूत्र में कहा है तो पुनः इस भेद और अभेद विचारों को क्यों प्रारंभ करते हो सिद्धांत सिद्धांति इस पर कहते हैं यह विज्ञान के भेद और अभेद का विचार सगुण ब्रह्म विषयक और प्राण आदि विषय है इसलिए कोई दोष नहीं है यह कर्म के समान उपासनाओं का भेद और भेद संभव है क्योंकि उपासनाएं कर्म के समान ही दृष्ट फल और अदृष्ट फल वाली कही जाती है और कई एक तत्वज्ञान की उत्पत्ति द्वारा क्रम मुक्ति फल वाली कही जाती है उनमें यह विचार होता है कि क्या प्रत्येक वेदांत में विज्ञान भेद है अथवा नहीं यहाँ पूर्व पक्ष के हेतु का उपन्यास किया जाता है पूर्व पक्षी नाम भेदत्ति के हेतु रूप से जो में प्रसिद्ध है अन्य वेदांतों में विहित विज्ञानों में तत्क व जसनयक कौतुमक कौशितक और शाट्यायन इत्यादि भिन्न भिन्न नाम है और इस प्रकार वैश्वि वैश्व को अमीक्षा और वाजी देवताओं को वाजन इत्यादि भेद भी कर्म भेद का प्रतिपादक प्रसिद्ध है और यहाँ भेद है जैसे कि कोई शाखा वाले में अन्य भी और अन्य पांचवी पांच ही पढ़ते हैं इस प्रकार प्राण संवाद आदि में कोई शाखा वाले न्यून वाघ आदि कहते हैं और कोई लोग अधिक वाक आदि का पाठ करते हैं इस प्रकार धर्म विशेष भी कर्म भेद का प्रतिपादक कारी, कारी रियादी में आशंकित है और यहाँ जैसे कि का शिरोव्रत इस प्रकार पुनरुक्ति आदि भेद के हेतुओं की वेदांतों में यथासम्भव योजना करनी चाहिए इसलिए प्रत्येक वेदांत में विज्ञान का अभेद है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं सब वेदांत प्रत्यय विज्ञान तत्त वेदांत में वेवे हो ही सकते हैं, हैं। में वेवे ही हो सकते किससे, इससे कि का है आदि पद के ग्रहण से अधिकरण में सिद्धांत सूत्र में प्रतिपादित अभेद हेतु का यहाँ आकर्षण किया जाता है क्योंकि संयोग रूप चोदना और समाख्या का प्रत्येक शाखा में वैलक्षण्य नहीं है ऐसा अर्थ है जैसे एक अग्निहोत्र में शाखाभेद होने पर भी जुहियात वैसा ही पुरुष प्रयत्न भीत है वैसे ही ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व गुण विशिष्ट को जानता है इस प्रकार वाजसनीजी और गो की। वैसे एक सी चोदना है और ज्येष्ठ वह अपनी ज्ञाति में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होता है इस तरह प्रयोजन का संयोग भी समान है दोनों स्थलों में विज्ञान का रूप भी वही है जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदि गुण रूप विशेषणों से युक्त प्राण तत्व है जैसे द्रव्य और देवता याग के रूप है वैसे ही विज्ञान का विज्ञे रूप है क्योंकि उससे से उसका निरूपण किया जाता है इसी प्रकार समाख्या संज्ञा भी वही प्राण विद्या है इससे विज्ञानों में सर्व वेदांत प्रत्ययत्व है एवं पंचाग्नि विद्या वैश्वान विद्या शांडिल्य विद्या आदि में योजना करनी चाहिए जो नाम रूप आदि भेद हेतु से है प्रथम कांड में ही न ना नाम ना, नाम से भेद न होगा क्योंकि चोलना से अभिधान नहीं है ऐसा आरंभ कर परिहत किए गए हैं यहाँ भी किसी विशेष की आशंका कर परिहार करते हैं सूत्र दूसरा भेदानेति भेदान्यमी भेदात ने एक सूत्रार्थ यदि कि जैसे द्रव्य और देवता भेद से यागा का भेद होता है वैसे वेद के भेद से विद्या का भेद है न तो यह युक्त नहीं है क्योंकि एक विद्या में भी इस प्रकार का गुण अभेद उपपन्न होता है भाष्यर्थ यह हो परंतु विज्ञान में सर्व वेदांत तो प्रत्येव गुण भेद से उपपन्न नहीं होता क्योंकि वाजसनी शाखा वाले पंचाग्नि विद्या को प्रस्तुत कर उस आहुति भूत पुरुष का प्रसिद्ध अग्नि है अग्नि है इत्यादि से अन्य अग्नि कहते हैं तो उसका कथन नहीं करते किंतु अथ है यह किंतु यो इस किंतु जो इस प्रकार इन पांच अग्नियों को जानता है इस प्रकार वे पांच संख्या से उपसंहार करते हैं जिनके मत में वह गुण है और जिनके मत में वह गुण नहीं है उन दोनों की एक विद्या किस प्रकार उपन्न होगी और यहाँ गुण गुण का उपसंहार भी नहीं जाना जाता क्योंकि पांच संख्या का विरोध है उसी प्रकार प्राण संवाद में श्रेष्ठ प्राण से अन्य वाक चक्षु श्रोत्र और मन इन चार प्राणों का छानदोग कथन करते हैं और वजह तो रतोवय प्रजापति ही रेत ही रेतोवय प्रजापति ही रेत ही प्रजापति है जो ऐसा जानता है वह प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है इस तरह पंचम का भी कथन करते हैं आवाप डालना उदवाप निकालना के भेद से वेद्य का भेद होता है विद्या के भेद से विद्या का भेद होता है जैसे द्रव्य और देवता के भेद से याग का भेद होता है ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि एक विद्या में भी इस प्रकार का गुण भेद होता है यद्यपि अग्नि का उपसंहार संभव नहीं है तो भी दिव आदि पांच अग्नियों का दोनों स्थलों व और छाणोग में प्रत्यज्ञान होने से विद्या का भेद नहीं हो सकता अति अतिरात्र में पात्र के ग्रहण और और अग्रहण से का भेद नहीं होता और कर्मबश परलोक में हुए समृतक को ज्ञाती वाले अग्नि के प्रति ही ले जाते हैं इस प्रकार छान लोग अग्नि को भी पढ़ते हैं वजसनीयु तो उपासना के लिए संपादित आरोपित पांच अग्नियों में अनवृत्त समित धूम आदि कल्पना की निवृत्ति के लिए अग्निरे उस मृतक पुरुष के दाह के लिए प्रसिद्ध अग्नि है, अग्नि है और प्रसिद्ध समिध है, समिध है इत्यादि कहते हैं अतः पांच संख्या के विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह पांच संख्या उपासना के लिए आरोपित अग्नि के अभिप्राय से नित्य अनुवाद रूप है विधि संबंधी नहीं है इसलिए कोई दोष नहीं है इस प्रकार प्राण संबंध आदि में भी अधिक गुण का अन्य उपसंहार विरुद्ध नहीं है और न आवाप उद्वाप के भेद से भेद और विद्या भेद की आशंका करनी चाहिए क्योंकि किसी वेद्यंश के आवाप और उद्वाप में भी महान वेदराशि का अभेद अवगत होता है इससे एक ही विद्या है सूत्र तीसरा स्वाध्यायस्य से तथा ही समाचले अधिकाराचग्च संयम स्वाध्याय तथा हि सामचारे अवतम स्वाध्याय से शिरोवृत स्वाध्याय का धर्म है विद्या का नी क्योंकि सामचारे वेद व्रोपदेशक सूत्रग्रंथ में तथा वह स्वाध्याय के धर्म रूप से विहित है अं कि चीर्णवृत्त अधिते यह उसका प्रकरण है च और इस प्रकार सबवत सबहोम समान त यह आथर्वणिकों का नियम है यह आथर्वणिकों का नियम है जो यह भी कहा गया है कि आथर्वणिकों को, को विद्या के लिए शिरोव्रत आदि की अपेक्षा है और अन्य छांद को उसकी अपेक्षा नहीं है इससे विद्या का भेद है उसका निराकरण किया जाता है यह शिरोव्रत आदि स्वाध्याय का धर्म है विद्या का नहीं है यह कैसे अवगत होता है इससे कि इस प्रकार स्वाध्याय के धर्म रूप से समाचार में वेद के व्रतों के उपदेश परंथ में यह भी वेद व्रत रूप से व्याख्यात है ऐसा अथर्वणिक लोग कहते हैं नैत चीर्ण व्रतो अधीते शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया है वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता इस प्रकार अधिकृत विषयक एत शब्द से और अध्ययन शब्द से भी यह अपने उपनिषद अध्ययन का ही धर्म है ऐसा निर्धारित किया जाता है परंतु तिशा में वैताम जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है में ही यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए इस प्रकार ब्रह्म विद्या के संयोग का श्रवण होने से सब शाखाओं में एक ही ब्रह्म विद्या है इसलिए यह शिरोव्रत धर्म भी सर्वत्र संबंधित होगा ऐसा नहीं क्योंकि वहां पर भी एताम इससे प्रकृत ब्रह्म विद्या का परामर्श है और ब्रह्म विद्या में प्रकृतत्व ग्रंथ विशेष की अपेक्षा से है इसलिए यह धर्म की ग्रंथ विशेष का संयोगी संबंध ही होगा सब यह दृष्टांत का निर्देश है जैसे सौरियादि साथ होमो का अन्य वेद में कथित त्रिताग्नि दक्षिण अग्नि और आहवनीय अग्नि के साथ संबंध होने से और आथर्वण उदित एक ऋषि नामक अग्नि के साथ संबंध होने से अथर्वणिको में ही वे होम है यह नियम किया गया है वैसे ही अधर्म भी विशेष के संबंध से अथर्वणिको में ही नियमित होता है इससे भी विद्या का एकत्व है। सूत्र चौथा दर्शयति दर्शयती सूत्रार्थ और सर्वे वेदा इस प्रकार वेद भी सब वेदांतों में विद्या का एकत्व दिखलाता है भाष्यर्थ और वेद भी विद्या का एकत्व दिख जाता है क्योंकि सर्वे वेदा सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं इस प्रकार सब वेदांतों में विद्या के एकत्व का उपदेश है और एक वेदी महान उक्त में विचार करते हैं इसका अग्नि में और छांदो भी इसका महाव्रत में विचार करते हैं तथा महाभयम वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है इस प्रकार पाठक में उक्त भय हेतु ये ये आत्मा में थोड़ा सा भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है क्योंकि वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान के लिए भय रूप है इस प्रकार तैत में भेद दर्शन की निंदा के लिए परामर्श देखा जाता है और वह में मात्र से उपासना करता है इस प्रकार छांदोग्य में सिद्ध के समान उपादान है इस प्रकार सर्वेदांत प्रत्यय रूप से अन्यत्रित उक्त आदि का अन्यत्र उपासना विधान के लिए ग्रहण होने से दर्शन न्याय से उपासनाओं में भी सर्वेदांत प्रत्ययत्व की सिद्धि होती है अधिकरण दूसरा उपसरण सूत्र पांचवा उपसंहारो पांचवाहारो शेषवत् समाने सामने उपसंहार अर्थभेदा विधि विशेषवत्त स जैसे सर्वत्र अग्निहोत्र एक होने से उसके शेष गुणों का उपसंहार होता है वैसे ही समाने उपासना में भी उपसंहार गुणोपसंहार करना चाहिए अर्थाभेदात क्योंकि उपास्य गुणों से प्राप्य उपासनारूप सब का अर्थ का सब शाखाओं में अभेद है रिपीट विधिशेषव जैसे सर्वत्र अग्निहोत्र एक होने से उसके शेष गुणों का उपसंहार होता है वैसे ही समाने उपासना में भी उपसंहार गुणों का संहार करना चाहिए क्योंकि उपास्य के गुणों से प्राप्त उपासना रूप अर्थ का सब शाखाओ में अभेद है यह प्रयोजन सूत्र है इस प्रकार संपूर्ण विज्ञानों में प्रत्यय प्रत्येत्व सिद्ध होने पर अन्य शाखाओं में उत्तर के गुणों का अन्य शाखा में भी समान विज्ञान में उपसंहार विशिष्ट विज्ञान का वही अन्य शाखा में भी है दोनों स्थलों में भी वही एक विज्ञान है इसलिए गुणों का उपसंहार है विधिशेषवत्त विधिशेष के समान जैसे विध्यंग अग्निहोत्र आदि धर्मों का वही अग्निहोत्र आदि कर्म सर्वत्र एक है इस प्रकार अर्थ प्रयोजन के अभेद होने से उन सब धर्मों का उपसंहार होता है उसी प्रकार प्रयोजन के अभिन्न होने से भी धर्मों का उपसंहार है यदि शाखा भेद से विज्ञान का भेद हो तो उस विज्ञान से भिन्न अन्य विज्ञान में गुणों के निरुद्ध होने से और प्रकृति विकृति भाव के न होने से उपसंहार नहीं होगा किंतु विज्ञान के एक होने पर तो ऐसा नहीं होगा इसी प्रयोजन सूत्र का विस्तार विस्तारेदा सर्वाभे, इस सूत्र के आरंभ से होगा अधिकरण तीसरा सूत्र छे से आठ अव शब्दा चिन्ह विशेषाथ शब्दे अविशेषा सूत्रार्थ सूत्र्थ शब्दाव न उदायत उपास से अन्य विद्या का भेद होना चाहिए ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है अविशेषा क्योंकि श्रुतियों के अभिप्राय में विशेषता नहीं है अतः विद्या का भेद नहीं है कैहदेवा उचु उन देवताओं ने कहा हम इस यज्ञ में उद्गीत से असुरों का अतिक्रमण करें उन देवताओं वाक से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो वाणी बहुत अच्छा इस प्रकार उपक्रम कर वाक आदि प्राण असुर पापों से आक्रांत है इस प्रकार उनकी निंदा कर अथ हेममान हे फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान उद्गाता संबंधी कर्म करो तब बहुत अच्छा ऐसे कहकर इस प्राण ने उनके लिए उद्गान किया इस प्रकार मुख्य प्राण का परिग्रह करते हैं ऐसे ही में भी तद्ध देवा उसमें देवताओ। उसमें देवताओं देवताओं से ने यह इसके द्वारा इनका प्रभाव करेंगे छांवताओं का अनुष्ठान किया इस प्रकार उपक्रम कर अन्य प्राणों के असुरों के पाप से आक्रांत होने से उनकी निंदा कर वैसे ही अथ पुनः यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसी के रूप में उदगित की उपासना उसकी उदगित रूप से उपासना की इस मुख प्रकार, मुख्य प्राण का परिग्रह करते हैं का और दोनों में भी प्राण प्राण की प्रशंसा से विद्या विधि निश्चय होता है यहाँ संचय होता है कि जब यहाँ विद्या का भेद है अथवा विद्या एक है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व न्याय से विद्या एक है यह प्राप्त होता है परंतु उपक्रम के भेद से विद्या का एकत्व एक युक्त नहीं है क्योंकि वाजसने प्रकार से उपक्रम करते हैं और छांदोग अन्य रीति से उदगा इस प्रकार वाजी प्राण को उदगीता का छांदोग तो समुदगी उसकी उदगृत रूप से उपासना करे इस तरह प्राण को उदगीत रूप से कर्म रूप से कहते हैं तो इससे विद्या का एकत्व एक कैसे होगा पूर्व पक्ष ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि इतने विशेष से विद्या का एकत्व निवृत्त नहीं होता कारण कि बहुत सा अविशेष भी प्रतीत होता है जैसे की देवासुर संग्राम का उपक्रम असुरों के प्राभाव के लिए संवाद का उपन्यास वाक आदि का संकीर्तन उनके निंदा से मुख्य प्राण का आश्रय और पाषाण लुष्ट के दृष्टान से उस तो प्राण के पराक्रम द्वारा अवसरों का विध्वंस इस प्रकार के बहुत अर्थ दोनों शाखाओं में भी समान प्रतीत होते हैं और उद्गीत है इस प्रकार व जैसे नक प्राण की उद्गी सामानाधिकरण श्रुति है इससे छादोग्य में भी प्राण में कर्तृत्व की लक्षण करने चाहिए इसलिए विद्या एक है सूत्र न न न प्रकरण प्रकरण प्रकरण प्रकरण भेदात् भेदात् भेदात् भेद विद्या एक नहीं है जैसे नही हैसेस परोवरी इसे विहित परोवरीयस्वादिगुण विशिष्ट उदीत उपासना चक्षु आदि आदि विशिष्ट भिन्न सिद्धांति यहाँ विद्या का एकत्व उचित नहीं है किंतु विद्या का भेद ही उचित है किससे से प्रकरण भेद से उप उपक्रम के भेद से ऐसा अर्थ है जैसे कि ओमितेदर ओम यह अक्षर उद्गीत है उसकी उपासना करनी चाहिए इस प्रकार उद्गीत के अवयव ओंकार में उपास्य प्रस्तुत कर और यहाँ आदि गुणों का उपव्याख्यान करी उद इसी, उद्ग... इसी प्रकृति उद्गीत अक्षर का उपव्याख्यान होता है इस प्रकार यह छांदोग्य में उपक्रम भेद देखने में आता है फिर भी उसी उदगीता अनुवृत्ति करती है संपूर्ण हो और उसका करता उदघाता हो तो उपक्रम का बाध होगा और लक्षणा प्रसक्त होगी एक वाक्य में उप उपक्रम के अनुसार उपसंहार होना चाहिए इससे यहाँ उद्घीत अवयव ओंकार में प्राण दृष्टि का उपदेश है में तो उद्घीत शब्द से अवयव ग्रहण करने में कारण के तो प्राण रूप से निरूपण किया जाता है इससे यह अन्य प्रस्थान है वहाँ भी जो प्राण का उद्घित के साथ सामान अधिकरण्य है वह भी उद्घात उदग्रात रूप से दिखलाने के लिए अभिलषित प्राण में सर्वात्म प्रतिपादन के लिए है विद्या के का वहन नहीं करता वहाँ वाजस में भी उद्गीत शब्द सकल ही है वैलक्षण्य है।, है अर्थात विद्या का भेद है अर्थात विद्या का भेद है और प्राण में उदगात्रु का असंभव हेतु से त्याग नहीं किया जाता क्योंकि उदगीत भाव के समान उदगातृभाव भी उपासना के लिए उपदेश्यमान है और उद्गाथा प्राण के सामर्थ्य से ही उद्गात्र, उद्गात्र कर्म करता है अतः प्राणा में उदगातृत्व का असंभव नहीं है और वाचा चेव उदगा ने प्राण प्रधान वाणी से और आत्मभूत प्राण से उद्गान किया इस प्रकार वहाँ वाजक में ही श्रवण कराया गया है और इस प्रकार विवक्षित अर्थ के भेद के अवगम होने पर वाक्य छाया के मात्र से थत्व, थत्व का निश्चय करना सान भाग करे उसमें जो मध्यम हो उनका दातृत्व गुणीष्ट अग्नि के लिए अष्ट कपाल पुरोड़ाश करे इत्यादि निर्देश साम्य होने पर भी उपक्रम के भेद से अभ्युदय वाक्य में हविका पूर्व देवता से अपनय वियोग निश्चित किया गया है और पशुकाम वाक्य में तो याग की विधि निश्चित की गई है वैसे ही यहाँ भी उपक्रम के भेद से विद्या का भेद है हैदि के समान जैसे परमात्म दृष्टि के अध्यास के समान होने पर भी आकाशो ये वेभ्यो ये वैभ्यो आकाश ही इन पृथ्वी आदि से बड़ा है अतः आकाश ही इनका आश्रय है स एष वह यह उद्गीत पर है यह अनंत है इस प्रकार गुण विशिष्ट उद्घीत उपासनादित्य आदि गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना से भिन्न है और जैसे एक शाखा में भी अन्य गुण का उपसंहार नहीं है वैसे अन्य शाखा में स्थित इस प्रकार की उपासनाओ में भी समझना चाहिए सूत्र आठवा तदुक्तमस्ति संज्ञान्चे तदुस्त संे तत्त अस्त तु तदपि सूत्रार्थ चेत, तद तद चेत यदि कहो कि दोनों स्थलों में उद्गी विद्या यस एके सं विद्या एक है तो तदुक्तम नवा प्रकरण भेदात इस सूत्र में कहा गया है अस्ति तू तदपि और जो भिन्न रूप से अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध है उनके भी काठक में पठित होने से एक काठक होती है यदि ऐसा कहा जाए कि संज्ञा के एकत्व से विद्या का एकत्व यहाँ उचित है क्योंकि उभयत्र उद्गीथ विद्या इस प्रकार एक संज्ञा है वह भी युक्त नहीं है कारण की इसका प्रकरण भेदात इस सूत्र में निर्णय किया गया है वही यह प्रकृत में युक्त है क्योंकि वह श्रुति के अक्षरों से अनुगत है और एकत्व तो श्रुति के अक्षरों से बाह्य है उद्गीत शब्द मात्रा के प्रयोग से व्यवहार करने वाले लौकिक उसका उपचार करते हैं इस प्रकार प्रसिद्ध भेद वाली परोवरीयत्व आदि उपासनाओं में उद्गी विद्या इस प्रकार यह संज्ञा एकत्व है और एक ही काठक ग्रंथ में पठित प्रसिद्ध भेद वाले अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि का भी काठक एक देखने हेतु नहीं है परंतु जहाँ इस प्रकार का कोई भेद का हेतु नहीं है वहाँ संज्ञा के एकत्व से विद्या का एकत्व हो जैसे समर्ग विद्या आदि में होता है अधिकरण चौथा व्याप्त अधिकरण सूत्र न्याप्ते सामंजसम व्याप्ते समंज सूत्रार्थ व्याप्ते हैजु और साम में ओंकार की व्याप्ति है अतः किस ओंकार की उपासना करनी चाहिए ऐसे जिज्ञासा होने पर उद्गी था व्यय ओंकार की इस प्रकार उदगीता ओंकार का विशेषण है समंजसम यही पक्ष दोष रहित है शब्द टू शब्द के अर्थ है अतः अध्यास अपवाद और पक्ष का निराश होता है इस वयव उम, अक्षर, की उपासना चाहिए। यहां अक्षर और उद्गित प्रकरण का सामान्यण्य श्रेयमाण होने पर अध्यास अपवाद एक और विशेषण इन पक्षों का प्रतिभा होने से इनमें कौन सा पक्ष उचित है यह विचार होता है उनमें दो वस्तुओं में एक वस्तु की बुद्धि के निवृत्त हुए बिना ही दूसरी बुद्धि अध्यस्त हो वह अध्यास है जिसमें अन्य बुद्धि अध्यस्त होती है उसमें अन्य बुद्धि के अध्यस्त होने पर उस वस्तु की बुद्धि अनिवृत्त होती है जैसे नामने में ब्रह्म बुद्धि का अध्यास होने पर भी नाम बुद्धि अनुवृत्त होती ही है वह ब्रह्म बुद्धि से निवृत्त नहीं होती अथवा जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि का अध्यास होता है वह विष्णु आदि बुद्धि से निवृत्त नहीं होती वैसे प्रकृत में भी अक्षर में उद्गित बुद्धि का अध्यास है अथवा उदगित में अक्षर बुद्धि का अध्यास है जहाँ किसी वस्तु में पूर्व निमिष्ट मिथ्या बुद्धि का निश्चय होने पर पश्चात उत्पन्न होने वाली यथार्थ बुद्धि पूर्व निमिष्ट मिथ्या बुद्धि की निवर्तक होती है वह अपवाद है जैसे देह इंद्रिय संघात आत्म में आत्मबुद्धि तत्वसी इससे अनंतर उत्पन्न होने वाली आत्मा में ही आत्मबुद्धि इस अन्य यथार्थ बुद्धि से निवृत्त हो जाती है अथवा जैसे दिशा की भ्रांति बुद्धि दिशा की बुद्धि से निवृत्त हो जाती है वैसे ही वृत्ति है।, है।, तो है जैसे द्विजयत्म ब्राह्मण और भूमिदेव विशेषण यह उदित विशेषण सर्व वेद व्यापी ओंकार इस अक्षर के ग्रहण के प्रसंग में उद्घाता के कर्म विशेष का समर्पण करता है जैसे नील जो उत्पल उसे ले आओ कमल ले आओ आओ अर्थात वैसे यहां भी जो उसकी उपासना करने चाहिए इस प्रकार इस प्रकार वाक्य का विचार करने पर पक्ष प्रतीत होते हैं उनमें किसी एक के निर्धारण कारण के न होने से निर्धारण प्राप्त होने पर सिद्धांत यह कहते हैं व्याप्त समंजसम चब्द तू शब्द के स्थान में है और तीनों पक्ष की व्यावृत्ति प्रयोजन वाला है इसलिए तीनों पक्ष है। में तो जो अन्यत्र अध्यस्त होती है उस शब्द की लक्षणावृत्ति प्रसस्त होगी और उसके फल की कल्पना करनी पड़ेगी यदि कहो कि आप यहा वह यजमानों की कामनाओं को प्राप्त कराने वाला होता है इत्यादि है तो यह नहीं है क्योंकि उसका अन्य फल है अपवाद में भी फल का अभाव समान है यदि कहो कि मिथ्या की, की निवृत्ति उसका फल है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उसका पुरुषार्थ रूप फल उपयोगक ज्ञात नहीं होता और कभी भी ओंकार से ओंकार बुद्धि और उदित से बुद्धि निवृत्त नहीं होती यह वाक्य ओमेत तक चरम उद्गीतम उपासीत तो प्रतिपादन परक भी नहीं है कारण कि उपासना विधि परक है इसी प्रकार एकतो पक्ष भी संगत नहीं है क्योंकि उस पक्ष में दो बार शब्द का उच्चारण निरर्थक होगा एक ही बार उच्चारण से विवक्षिता समर्पित हो जाता है अवतर विषयक अथवा आधर् ओंकार शब्दवाच्य है उसमें एक अर्थत्व हो अतः परिविशेष से विशेषण पक्ष ही परिग्रहित होता है क्योंकि ओंकार की व्याप्ति सर्ववेद साधारण समान है सर्वव्यापी ओंकार अक्षर यहाँ प्रसक्त न हो अतः उदगीत शब्द से अवंकार अक्षर यहाँ विशेषित किया जाता है इस प्रकार उद्गीत के अवयवभूत अवयकार का प्रकृत में ग्रहण या जाए इस अभिप्राय से परंतु इस पक्ष में भी लक्षणा का प्रसंग समान है, कारण कि उद्गीत शब्द का अवयव अर्थ लक्षणा से होता है यह सत्य है परंतु लक्षणा में भी तो सन्निकर्ष और विप्रकर्ष होता ही है अध्यास पक्ष में अन्य अर्थ विषयक बुद्धि दूसरे अर्थ में प्रक्षिप्त होती है अतः भी प्रकृष्ट लक्षण है विशेषण पक्ष में तो अवयवी वाचक शब्द से अवय समर्पित होता है इससे लक्षण है समुदायों में प्रवृत्त शब्द अवयवों में भी प्रवृत्त होते देखे जाते हैं जैसे पट आदि में इसलिए व्याप्ति हेतु से ओंकार इस शब्द का उद्गी यह विशेषण है इस प्रकार यह समंजस निर्दोष ऐसा अर्थ है अधिकरण पांचवा सर्वाभेदाधिकरण सूत्र दसवा सर्वा सर्वा अन्यत्र इमे सूत्रार्थ किसी शाखा में पठित तो इमें वशिष्ठत्व आदि गुण अन्त्र अन्या शाखा में भी गृहित होते हैं सर्वाभेदात क्योंकि सब शाखाओं में प्राण विज्ञान का अभेद है भाष्यर्थ वेयर छांदोग के प्राणसंवाद में श्रेष्ठत्व गुण से युक्त प्राण को उपास्य कहा गया है और उसमें बाघ आदि भी वशिष्टत्व आदि गुणों से युक्त कहे गए है और वे गुण यद्वा अहम मैं जो प्रतिष्ठा सो हूँ प्रतिष्ठा से युक्त हो ऐसा नेत्र निकह ने इत्यादि से पुनः प्राण में प्रत्यर्पित किए गए हैं और कौशत की आदि अन्य शाखा वालों ने भी तो अथा तो निश्रेय साधानता अब श्रेष्ठता का निर्धारण होता है ये देवता अपने श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए इस प्रकार के प्राण संवादों में प्राण को श्रेष्ठ कहा है परंतु ये वशिष्ठत्व आदि गुण नहीं कहे गए है यह संचय होता है कि, कि किसी शाखा में कहे गए ये वशिष्ठत्व आदि गुण क्या वे अन्य शाखा में भी लिए जाते हैं अथवा नहीं लिए जाते नहीं लिए जाते ऐसा वहाँ प्राप्त होता है किस से इससे कि एवं शब्द का संयोग है अथो यह एवं विद्वान प्राण श्रेष्ठ है इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान प्राण में श्रेयस को जानकर श्रेष्ठ होता है इस प्रकार में एवं शब्द से वेद वस्तु निवेदित की जाती है और सन्नितावलंबी एवं शब्द अन्य शाखाओं में पठित इस प्रकार के गुण समूह का निवेदन नहीं कर सकता इसलिए अपने प्रकरण में स्थित गुणों से ही निराकांक्षता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं कहीं पर उक्त ये वशिष्टत्व आदि गुण अन्य शाखा में भी ग्रहित होते हैं किससेओं किस है। होता है विज्ञान का अभेद होने पर किसी शाखा में कहे गए ये, ये गुण अन्य शाखाओं में क्यों नहीं लिए जाएंगे परंतु ऐसा कहा गया है कि एवं शब्द तत्थल में इस प्रकार के गुण समूह का भेद रूप से विद्यत्व के लिए समर्पण करता है। सिद्धांति इस पर कहते हैं है है। तथा उसी विज्ञान में वाजसनीय ब्राह्मणगत एवं शब्द से वे गुण समूह प्रतिपादित है इसलिए अभिन्न विज्ञान से अवबद्ध संबद्ध अन्य शाखागत भी गुण समुदाय अपने शाखागत गुण समूह से भिन्न नहीं होते और ऐसा होने पर श्रुतानी अथवा अश्रुत कल्पना भी नहीं होती एक शाखा में भी श्रुत शौर्य आदि गुण रूप से प्रसिद्ध देवदत्ता अन्य देश में गया हो उस देशवासियों द्वारा उसके शौर्य आदि गुण अज्ञात होने पर भी वह उन गुणों से रहित नहीं होता और जैसे परिचय विशेष से वहाँ अन्य देश में भी देवदत्त के गुण अवभाषित होते हैं वैसे ही संबंध विशेष से अन्य शाखा के उपास्य गुण भी दूसरी शाखा में लिए जाते हैं इसलिए एक शाखा में कहे हुए एक प्रधान के साथ संबद्ध धर्मों का सभी शाखाओं में उपसंहार होना चाहिए अधिकरण छह व आनंदाद्यधिकरण सूत्र ग्यारह सूत्र 11वा प्रधानस्य आनंदादय प्रधान से आनंद आनंदादय आनंदत्व आदि धर्मों का सर्वत्र उपसंहार होना चाहिए क्योंकि सब शाखाओं में वेद ब्रह्म एक है का प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों में आनंद रूपत्व विज्ञान घनत्व सर्वगतत्व और सर्वा सर्वात्म इस प्रकार के ब्रह्म के धर्म कहीं पर कोई सुने जाते हैं उनमें संचय होता है क्या ब्रह्म के आनंदा आदि धर्म जहाँ जितने सुने जाते हैं उतने ही वहाँ प्रतिपत्तव्य है अथवा सबकी सर्वतो सर्वत्र प्रतिपत्ति होनी चाहिए श्रुति विभाग के अनुसार धर्मों की प्रतिपत्ति प्राप्त होने पर यह कहते हैं प्रधानभूत ब्रह्म के आनंद आदि सब धर्म सर्वत्र जानने चाहिए किस से सब साथ अभेद होने से ही वही एक प्रधान विशेष ब्रह्म सर्वत्र भिन्न नहीं है इसलिए पूर्वाधिकरण में उक्त उसी देवदत्त के शौर्य आदि दृष्टांतक से ब्रह्म के धर्म सार्वत्रिक है परंतु ऐसा होने पर प्रिय शिव प्रिय शिस्व आदि सब धर्म भी सर्वत्र संग्रहित होंगे क्योंकि तैत्क में आनंदमय आत्मा का उपक्रम कर तस्य प्रियमेव शि उस आनंदमय आत्मा का प्रिय ही शिव है मोद दक्षिण पक्ष है प्रमोद उत्तर पक्ष है आनंद आत्मा है और ब्रह्म पुच प्रतिष्ठा है ऐसी श्रुति है इससे उत्तर कहते हैं सूत्र बारहवा प्रिय शिस्वाद्य प्राप्तिपचय भेदे प्रिय शिवस्वाद्य प्राप्ति ही उपचयापच् भेद एक शाखा में श्रुत प्रिय शिस्वाद्य प्राप्ति ही प्रिय शिस्वादी धर्मो की सर्वोत्तर प्राप्ति नहीं है ही क्योंकि प्रिय मोद प्रमोद और आनंद ये परस्पर की और अन्य भोक्ता की अपेक्षा से उपचय उपचयापचयउ वृद्धि और ह्रास रूप से उपलब्ध होते है ये भेद भेद में ही हो सकते हैं ब्रह्म तो एक है अतः उसके धर्म नहीं हो सकते में पठित प्रिय धर्मों की अन्यता प्राप्ति नहीं है क्योंकि प्रिय मोद प्रमोद और आनंद ये परस्पर की और अन्य भोक्ता के अपेक्षा से उपचित वृद्धि और अपचित हास रूप से उपलब्ध होते हैं और उपचय और अपचय भेद के होने पर संभव है किंतु ब्रह्म तो एकमे वित एक ही अद्वितीय है इत्यादि से भेद रहित ज्ञात होता है और ये शरीरत्वादि ब्रह्म के धर्म नहीं है किंतु ये कोशों के धर्म है ऐसा हम आनंदमय अभ्यास इस सूत्र में कह चुके हैं पर ब्रह्म में चित्त की अवस्थिति के साधन मात्र रूप से परिकल्पित किए गए है द्रव्य द्रष्टव्य रूप से नहीं इस प्रकार भी प्रियशिस्व आदि की सूत्रा अन्य शाखा में अप्राप्ति है इन प्रियव आदि को ब्रह्म के धर्म मानकर प्रिय शिस्व आदि की अप्राप्ति है यह न्याय मात्र आचार्य ने प्रदर्शित किया है वह न्याय उपासना के लिए उपदिश्यमान सयद वामत्व आदि और सत्यगामत्व आदि निश्चित ब्रह्म के अन्य धर्मों में लेना चाहिए क्योंकि उनमें उपास्य ब्रह्म के एक होने पर भी उपक्रम के भेद से उपासना का भेद होने पर अन्यन्य धर्मों की अन्यन्य शाखा में प्राप्ति नहीं है जैसे कि दो एक राजा की उपासना सेवा करती है एक से से, और दूसरी से। उसमें के एक होने पर भी उपासना का भेद और धर्म की व्यवस्था होती है वैसे यहाँ भी होना चाहिए उपचित और अपचित गुण तो भेद व्यवहार के होने पर सगुण ब्रह्म में उपन्न होता है निर्गुण ब्रह्म में नहीं इसलिए किसी शाखा में आदि धर्मों की सब शाखाओ में प्राप्ति नहीं है ऐसा अर्थ है सूत्र तो सर्वत्र उपसंहार होना चाहिए अर्थ सामान्या क्योंकि प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वत्र एक है परंतु ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए कहे हुए अन्य आनंद आदि धर्म अर्थ के सामान्य से प्रतिपाद्य धर्मी ब्रह्म के एक होने से सब सर्वत्र होने चाहिए यही है क्योंकि वे ब्रह्म की प्रयोजन वाले हैं अधिकरण सातवाध्याण सूत्र 14 और 15 सूत्र 14वा व्या प्रयोजन भाव श्रुति में आध्यान आय अध्यन पूर्वक सम्यक दर्शन के लिए पुरुष परत्व से प्रतिपादित है अर्थ आदि नहीं प्रयोजनाभाव क्योंकि इनके परत्व प्रतिपादन में कोई प्रयोजन नहीं है ताटक में इंद्रियभ्य पर इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर सूक्ष्म अथवा श्रेष्ठ है विषयों से मन पर है और मन से बुद्धि पर है ऐसा आरंभ कर पुरुषान्न पुरुष से पर और कुछ नहीं है वही सूक्ष्म की पराकृष्ठा है वही परागति उत्कृष्ट गति है इस प्रकार कहा जाता है यहाँ संजय होता है क्या ये सब अर्थ आदि तत् तत् रूप से प्रतिपादित है अथवा पुरुष ही इन सब से पर रूप से प्रतिपादित है इनमें इन सब का पर रूप से, से प्रतिपादन है ऐसी मति होती है क्योंकि यह इससे पर यह इससे पर ऐसा श्रुति कहती है परंतु बहुत अर्थों में पररूप से करना यदि हो तो वाक्य वाक्य भेद होगा यह दोष नहीं है कारण वाक्य है कारण कि के होती से युक्त अनेक विषयों के प्रतिपादन के लिए ये अनेक ही वाक्य समर्थ होते हैं इसलिए इनमें प्रत्येक का पर से प्रतिपादन है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं इन सभी से पुरुष ही पर से प्रतिपादित है किंतु इनमें से प्रत्येक अर्थ आदि में परत्व प्रतिपादन नहीं है, किससे इससे की कि प्रयोजन का अभाव है, अन्यों के से ज्ञात होने पर कोई प्रयोजन देखा अथवा सुना नहीं जाता इंद्रिया से पर सर्व अनर्थ समुदाय से रहित पर पुरुष के ज्ञात होने पर तो मोक्ष प्रयोजन देखा जाता है क्योंकि निचा निचातम आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट मुक्त हो जाता है ऐसी श्रुति है और परके प्रतिषेध से से और पुरुष का आदर दिखलाते हुए पुरुष की प्रतिपत्ति के लिए ही पूर्वापर प्रवाह की उक्ति है ऐसा दिखलाते है अध्ययन इति अध्यन पूर्वक तत्व ज्ञान के लिए ऐसा अर्थ है सम्यक दर्शन के लिए ही यहाँ अध्ययन का उपदेश किया जाता है अध्ययन का ही स्वप्रधान रूप से उपदेश नहीं किया जाता सूत्रपन्ध्र व आत्म शब्दा च आत्म शब्दा चूत्रु इत्यादि श्रुति से प्रकृत पुरुष में आत्मशब्द का श्रवण होने से यह वाक्य आत्मपरक ही है क्योंकि श्रुति से आत्मा में मानतरावेद्य अपूर्व का प्रतिपादन है इससे भी इंद्रिय आदि के प्रवाह की उक्ति केवल पुरुष की प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए ही है क्योंकि संपूर्ण छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता यह तो पुरुष द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म से ही देखा जाता है यह पुरुष को आत्मरूप से कहती है, इससे ऐसा ज्ञात होता है कि अन्यों में अनात्मत्व विवक्षित है और उसी में दुर्विद्यता और संस्कृत गम्यता दिख है उसके विज्ञान के लिए ही उपसंहार इस प्रकार आध्यान का विधान करती है उसका आनुमानिकम इस सूत्र में व्याख्यान किया गया है इस प्रकार चुती से अनेक प्रकार का आशय आशयातिशय तात्पर्य पुरुष में लक्षित होता है अन्य में ही नहीं और शोधवन यह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु व्यापक परमात्मा के परम को प्राप्त करता है ऐसा कहने पर मार्ग से पार विष्णु का परम क्या है ऐसी आशंका होने पर इंद्रिय आदि के अनुक्रमण से परम की प्रतिपत्ति के लिए ही यह श्रुति है ऐसा निश्चित होता है अधिकरण आठवा सूत्र सोलह सत्र आत्मगृह सूत्रार्थ आत्मगृहति आत्मे वेदम यहाँ आत्मशब्द से परमात्मा का ही ग्रहण है अन्य का नहीं क्योंकि तरव अन्य के समान आत्मना अन्य आत्म आकाश इत्यादि अन्य शुतियों शब्द से परमात्मा का ग्रहण है उत्तरात इस प्रकार उत्तर विशेषण वाक्यों से भी जैसे परमात्मा का ही ग्रहण है वैसे यहाँ भी शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए में आत्मा वृष्टि के पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था उसके सिवा को और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी उसने एक क्षण किया कि लोकों की रचना करो और सोकान सो सृजत उसने अम्ब स्वर्ग मरीची अंतरिक्ष मर मृत्य और आप पाताल इन लोकों की रचना की इत्यादि श्रुति है उसमें होता है क्या यहाँ शब्द से परमात्मा कहा जाता है अथवा अन्य कोई तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी शब्द से परमात्मा का अभिधान नहीं हो सकता इससे, है कारण की उत्पत्ति के पूर्व आत्मयक का अवधारण है और एक पूर्वक सृष्टत्व वचन है नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि लोक सृष्टि का वचन है परमात्मा को सृष्टा परिग्रहित करने पर महाभूत सृष्टि पहले कहनी चाहिए थी किंतु यहाँ पहले लोक सृष्टि कही जाती है लोक तो महाभूतों के आकार विशेष है उसी प्रकार अम्भा। वह अंभ दिलोक से पर है इत्यादि श्रुति अंभ आदि का लोक रूप से ही निर्वचन करती है लोक सृष्टि परमेश्वर से अधिष्ठित किसी अन्य ईश्वर से की जाती है ऐसा श्रुति और श्रुति में उपलब्ध होता है क्योंकि आत्मे वेदम सृष्टि के पूर्व यह जगत पुरुषकार एक आत्मा ही था इत्यादि श्रुति है और शरीरी वही प्रथम शरीरी है वही पुरुष कहा जाता है चराचर भूतों का आदि था ऐसी स्मृति भी है अतरे शाखा वाले भी अथा तो अनंतर इससे रेत कार्य सृष्टि हुई देवता प्रजापति के रेत कार्य है यहाँ पूर्व प्रकरण में विचित्र सृष्टि को प्रजापति कर्तृक कहते हैं और आत्मय वेदम अग्र आसित आत्मशब्द भी उसके हुआ देखा जाता है और एकत्व तो का अवधारणा भी उत्पत्ति के पूर्व अपने विकार की अपेक्षा से उपन्न होता है और चेतनत्व विकार होने से उसमें एक क्षण भी उपपन्न है और ताभ्यो स्रष्टा उन प्रजाओं के लिए गौलाया उनके लिए अश्वलाया उनके लिए पुरुष नराकार शरीर तदनंतर प्रजाएं उससे बोली इस प्रकार महान व्यापार विशेष विशेषमान लौकिक आत्माओं में विशेश, विशेश आत्मा प्रसिद्ध है उसका यह अनुगम होता है इसलिए यह विशेष युक्त कोई सृष्टा आत्मा होना चाहिए सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह परमात्मा ही आत्म शब्द से ग्रहित होता है इतरके समान जैसे तस्माद्वा, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि अन्य सृष्टि श्रुतियों में आत्म शब्द से परमात्मा ग्रहण है जैसे अन्य लौकिक आत्म शब्द के प्रयोग में आत्मशब्द से मुख्य परमात्मा ही ग्रहित होता है वैसे ही यह भी होना चाहिए जहाँ तो आत्माद्रसत इत्यादि में पुरुष विध इत्यादि विशेषण्तर सुना जाता है वहाँ विशेष युक्त आत्मा का ग्रहण होना चाहिए परंतु यहाँ तो परमात्मा ग्रहण के अनुकूल ही स ईक्षित उसने ईक्षण किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूँ इमान लोकान सृजत उसने इन लोगों की सृष्टि की इत्यादि आगे का विशेषण भी उपलब्ध होता इसलिए यहां आत्मशब्द से उसी का ग्रहण उचित है सूत्र इति अवधारणात् सूत्रार्थ इति सूत्रार्थे यदि कहो कि अन्वयात वाक्यान्वय के देखने से परमात्मा का ग्रहण नहीं है तो यह सैत् परमात्मा का ही ग्रहण है अवधारणात् आत्मवेदम इत्यादि श्रुति में आत्मिक का ही अवधारण होता है अतः यहाँ परमात्मा का ग्रहण है भाष्यर्थ ऐसा जो कहा गया है कि वाक्यान्वय दर्शन से परमात्मा का ग्रहण नहीं होता तो उसका परिहार करना चाहिए इस पर कहते हैं तो परमात्मा का ग्रहण उपपन्न होगा किस से इससे कि ऐसा अवधारण है परमात्मा के ग्रहण होने पर उत्पत्ति के पूर्व आत्मिक्व एक आत्मा ही था अवधारण संगत हो सकता है अन्यथा वह असंगत हो जाएगा ऐचरिया में लोक श्रुति वाक्य की तो अन्य श्रुति तैत्तरीय श्रुति में प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि के अनंतर योजना करेंगे जैसे उसने तेज उत्पन्न किया इस वाक्य की अन्य तैत्तरीय श्रुति में प्रसिद्ध आकाश और वायु की सृष्टि के अनंतर तेज की सृष्टि की ऐसी योजना हमने की है वैसे यह भी योजना करेंगे क्योंकि एक श्रुति में प्रसिद्ध समान विषय विशे के विशेष अन्य श्रुति में उपसंहार के योग्य होता है और सृष्टा ने प्रजा के लिए गौ का शरीर बनाया इत्यादि जो यह विशेष का अनुगम है वह भी विवक्षित अर्थ के अवधारणा अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए यह संपूर्ण विवक्षित है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी प्रतिपत्ति में पुरुषार्थ का अभाव है यहां तो ब्रह्मात्मत्व विवक्षित है क्योंकि अंभ आदि लोकों और अग्नि आदि लोकपालों की सृष्टि का उपदेश रचना रचना कर इंद्रियों और इंद्रियो के आयतन शरीर का उपदेश रचना कर उसी ने मेरे विना यह कैसे होगा ऐसा विचार कर इस शरीर में प्रवेश किया ऐसा स एतमेव वह परमेश्वर इस सीमा मुर्धा को ही विदीर्ण कर रंध्र द्वारा से प्रवेश कर गया यह श्रुति दिखलाती है पुनः यदि यदि यदि मेरे बिना वाणी से बोल प्रान से प्रान लिया से लिया लिया जाए जाए प्राण कर इत्यादि करना व्यापार विवेचन पूर्वक तो मैं कौन हुँ? ऐसा विचार कर से एतमेव इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा इस प्रकार श्री ब्रह्मात्मत्व दर्शन का अवधारण करती है उसी प्रकार आगे भी ऐसा ब्रह्मश इंद्र ऐसा प्रज्ञा में चिरात्मा में प्रतिष्ठित है लोक प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा चैतन्य जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है ऐसा प्रज्ञा ही उसका लेन है अथवा प्रज्ञा ही ब्रह्म है यह श्रुति ब्रह्मत्म दर्शन का ही अवधारण करती है इसलिए यह परमात्मा ही ग्रहित है यह निरपवाद रहित है, यह दूसरी योजना है परमात्मा का ग्रहण है अन्य के समान उत्तर से वाजक में कथम आत्मेती आत्मा कौन है यज्ञ के यह जो प्राण में बुद्धि वृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञान में ज्योति स्वरूप पुरुष है इस प्रकार श्रुति आत्म शब्द से उपक्रम कर उसी को सर्व संग प्रतिपादन द्वारा ब्रह्मात्मत्व अवधारण करती है और स वा ये महानज यही वह महान अज आत्मा अजर अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है ऐसा उपसंहार करती है तो सदैव उत्पत्ति के पूर्व यह जगत एक अद्वितीय इसके अनंत ही आत्म शब्द से उपक्रम कर उपसंहार में सु आत्मा तत्वसी वह आत्मा है वह तो है यह श्रुति श्रुतिमा क्या उपदेश करती है उसमें संचय होता है क्या इन दोनों श्रुतियों का तुल्यर्थ है अथवा अतुल्यर्थ हरे अतुल्यर्थ है पूर्व पक्षी अतुल्यर्थ है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि दोनों श्रुतियां अतुल्य है श्रुतियों के विषम होने पर अर्थ की समानता जानना युक्त नहीं है कारण कि अर्थ का परिग्रह स्वीकार श्रुति के अधीन है बाज में तो यह ज्ञात होता है कि आत्मशब्द के उपक्रम से आत्म तत्व का उपदेश है छात्र में तो उपक्रम के विपर्य विपर्य से उपदेश विपर्य है परंतु छंदोग के उपसंहार में तादात्म्य का उपदेश है ऐसा कहा गया है ठीक कहा गया है उपसंहार उपक्रम के अधीन है अत वह तादात्म संपत्ति उपासना है ऐसा मानते हैं सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं सदैव सौम्य दमग्र आसित यहाँ पर छंदोग छोगों को भी परमात्मा ग्रह ग्रहण करना चाहिए अन्य के समान जैसे कथमात्मा यहाँ पर वाजसनीय को परमात्मा का ग्रहण है वैसे ही छंद लोगों को भी परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए किससे, से इससे की उत्तरात् आगे तादत्म का उपदेश है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है श्लोक क्रमांक के हिसाब से यदि कहो कि अन्वय से परमात्मा का ग्रहण नहीं है तो हम कहते हैं कि परमात्मा का ग्रहण है क्योंकि अवधारण है जो यह कहा गया है कि उपक्रमस के अन्वय से उपक्रम में आत्मशब्द का श्रवण न होने से परमात्मा का ग्रहण नहीं है यदि कहो कि उसका परिहार क्या है तो वह कहा जाता है अवधारणा अवधारण से यह परमात्मा का ग्रहण उपन्न होता है क्योंकि ये ना श्रुतम से अश्रुत श्रुत अमतमत और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है इस प्रकार इस विज्ञान से सर्व विज्ञान का अवधारण कर उसके संपादन करने की इच्छा से सदैव ऐसा कहा गया है वह परमात्मा ग्रहण होने पर संपन्न होता है अन्यथा जो यह मुख्य आत्मा है वह विज्ञात नहीं है अतः सर्व विज्ञान संपन्न नहीं होगा, उसी प्रकार उत्पत्ति के पूर्व एकत्व अवधारणा जीव का आत्मशब्द से जीवनात्मना अवस्था में जीव सत संपन्न होता है यह कथन प्रश्न पूर्वक पुनः पुनः तत्वमसी इस प्रकार अवधारणा ये सब दादात्म्य प्रतिपादन होने पर ही संगत होते हैं दादात्म के संपादन आरोप में नहीं और यहाँ उपक्रम के अधीन उपन्यास उचित नहीं है क्योंकि उपक्रम में आत्मत्व संकीर्तन अथवा अनात्मत्व संकीर्तन नहीं है और सामान्य उपक्रम विशेष से विरुद्ध नहीं है कारण कि सामान्य विशेष की, विशे की आकांक्षा वाला होता है इस प्रकार पर्यालोचन करते हुए भी मुख्य आत्मा से सत शब्द का अर्थ अन्य नहीं हो सकता क्योंकि इससे अन्य वस्तु समूह में आरम्भ शब्द आदि से उपपत्ति होती है और श्रुति वचन की विषमता भी अर्थ की विषमता को अवश्य नहीं ला सकती कारण की आहर पात्र लावो पात्र पात्र आहर पात्र लाओ इत्यादि वाक्यों में अर्थ का साम्य होने पर भी वाक्यों की विषमता देखने में आती है इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में प्रतिपादन प्रकार शैली का भेद होने पर भी प्रतिपाद्य अभेद है यह सिद्ध हुआ तीसरे पाद का पहला भाग समाप्त हुआ